ऋग्वेदी आयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार ने प्रथम अध्याय का जो तात्पर्य विषय है उसे बताया ब्रह्मात्म एकत्व के रूप में और ये प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व को बताने का अभिप्राय है द्वितीय अध्याय का उत्तर अध्याय के साथ संबंध बताना है तो प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय को जानने पर ही द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध जाना जा सकता है इसी अभिप्राय से एक विस्तार से विचार उपस्थापित किया था द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में और यह विचार से निश्चित हुआ कि ब्रह्म ब्रह्मात्मा एकत्व बोध का प्रकार नेति नेति इत्यादि श्रुति के द्वारा निषेध मुख से जो बताया गया है वही है निषेध मुख से अनात्मा का व्यावर्तन होने पर भी आत्मा इथम्भूत है इस प्रकार का है ऐसा विधि मुख से उपदेश के बिना संभव नहीं होगा ये जो आशंका थी इस आशंका का भी समाधान करते हुए एक ये बताय, बताया गया कि उदाहरण जैसे अग्नि का जो दाह्य है वह कोई ये शंका करें कि शास्त्र तो आत्मा को अनात्म निषेध रूप प्रकार से यानी निषेध मुख से बताता है उससे हम इतर भिन्न आत्मा है इतना मात्र जान सकते हैं उतर भिन्न आत्मा कैसा है इसे जानने के लिए माना जाए शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाणांतर और उस प्रमाणांतर से हम आत्मा अनात्म भिन्न आत्म स्वरूप इस प्रकार है ऐसा जान लेंगे इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्य में ये कहा गया था कि जैसे अग्नि का जो दाह्य त्रिणादी है उसे दग्ध करने में जलाने में अग्नि मात्र समर्थ है अग्नि से अतिरिक्त तो संसार की कोई भी वस्तु नहीं जला सकती त्रिणादि को का अर्थ हुआ त्रिणादि में अग्नक दाह्यत्व तो है ऐसे शास्त्रिक गम्यत्व है, किसमें आपके ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में शास्त्र के बिना शास्त्र निरपेक्ष प्रमाणांतर से उसे नहीं जाना जाएगा इसे नहीं अग्नेरदा त्रीणादि अन्य आ, अन्य न के शक्यम इस उदाहरण से बताया गया था और दूसरा कोई प्रकार यानी विधि मुख से बताने का शास्त्र के पास है भी नहीं और शास्त्र को छोड़कर के दूसरा कोई प्रमाण आत्मा को बता भी नहीं सकता शास्त्र एक गम्य आत्मा होने से तो इसे दूसरा कोई प्रकार नहीं है इसे स्पष्ट करने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था अतएव आत शास्त्र आत्मस्वरूप बोधयत प्रवृत्तम सत अमनुष्यव प्रतिषेधे न इव नेति ने उत्वा पर आत्मस्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्त हुआ जो शास्त्र वह नेति नेति इत्यादि निषेध मुख से आत्मा में इतर भिन्नत्व दिखा करके शांत हो जाता है इससे ज्ञात होता है ये जो आत्... शास्त्र का आत्मा में इतर भेद दिखा करके उपरत हो जाना ज्ञापन करता है कि आत्मा को बताने का निषेध मुख को छोड़ करके दूसरा कोई प्रकार अंतर नहीं है तो जैसे ये नेति नेति इत्यादि शास्त्र के द्वारा इतर भेद आत्मा में दिखा करके उपरत होना यह बताता है कि प्रकार अंतर से शास्त्र आत्मस्वरूप को नहीं बता सकता ऐसे अन्य श्रुतियां भी नेति नेति के तरह यही ज्ञापन कर रही है इसे तथा इत्यादि वाक्य से बताया गया कि अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा सर्वानुभू अयमा आत्मा ब्रह्म इति अनुशासनम् यहाँ पर अनुशासन पद का प्रयोग करके शास्त्र ने ये बताया अनुशासन का अर्थ है उपदेश प्रकार और इति यानी यह सर्व वाक्य सावधारण भवति के अनुसार एवकार का यहाँ पर भी प्रयोग कर दीजिए अनुशासन इति के पास में इति एवं एवं अनुशासनम यानी उपदेश ऐसा ही आत्मा का उपदेश हो सकता है अन्य प्रकार से नहीं इसी प्रकार से हो सकता है अनंतरम अबाह्यम इत्यादि वाक्य जो है ये बताता है कि आत्मा आंतरत्व बाह्यत्वादि जो सावधि धर्म है अवधि सापेक्ष धर्म है उनसे रहित है उसमें अंतरत्व बाह्यत्व रूप विशेषताएं नहीं है क्योंकि ब्रह्म में ये सारी अंतरत्व बाह्यत्व आदि विशेषताएं नहीं हैं और उस विशेषता रहित निर्विशेष ब्रह्म के साथ आत्मा का समानाधिकरण प्रयोग है, है ना अयम आत्मा ब्रह्म यह समानाधिकरण प्रयोग बताता है कि निर्विशेष ब्रह्म हैं और तदात्मक आत्मा यदि है तो आत्मा भी निर्विशेष ही है अंतरत्व बाह्यत्व बाह्यत्वादि विशेषताओं से रहित ही है और सर्वात्मक है सर्वानुभू से बताया गया भाष्य में जो तत्वमसी यम्वा अभूत इदी वाक्य हैसीपिपार्थसाधिकं पदार्थे तस्य कर्तृत्वादेधेन त्रह्मबोध इहत इति तो ये इत्यत्रापि तत्वसी तत्सम करतृत्वादी निषेधेन एवं त्रह्मोध तो तत्वसी यहाँ इस वाक्य में ओंपद तत्पद का सामनाधिक है तोम पद का सामानधिकरण्य तत्पद में है तत्पद में तम पद का सामानाधिकरण्य क्या बता रहा है कि तत्पदार्थ में कर्तत्वादी विशेषताएं नहीं हैं तो उसके समानधिकरण आत्मपदार्थ में भी कर्तृत्वादी विशेषताएं नहीं है आत्म पदार्थ भी कर्तृत्वादी विशेषताओं से रही तो निर्विशेष ही है तत्पदार्थ के तरह इस प्रकार ये तत्वमसी वाक्य भी क्या करेगा कि अपने तत्पद तत्वमसी अंतर्गत तत्पद ये बताएगा कि अपना जो समानाधिकरण त्वम पद है उस त्वम पद का अर्थ जो आत्मा है वह आत्मा भी कर्तृत्वादी विशेषताओं से रहित है उसमें भी कर्तृत्वादी विशेषताएं नहीं है ऐसा तत्पद बताएगा और ऐसा बता करके ही त्व पदार्थ में ब्रह्मत्व का बोधक बनेगा ये कहा गया कि कर्तृत्वादी निषेधे न एवं तस्य तो पदार्थस्य से आत्मन तो तोम पदार्थभूत आत्मा में ब्रह्मत्व का बोध तत्त्वमसि वाक्य कराता है इति आहो इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार भाष्यकार ये कह रहे हैं कि तत्त्वमसि तो तत्वसी यानी तत्पदार्थ जैसा कर्तृत्वादी रहित है ऐसा तुम भी कर्तृत्वादी रहित ही हो और कर्तृत्वादी रहित तुम पदार्थ होगा तभी वह ब्रह्म से अनन्या होगा अभिन्न हो पाएगा और यदि ब्रह्म में कर्तृत्वादी नहीं है और तुम पदार्थ वस्तुत ही कर्तृत्वादी धर्म वाला होगा तो दोनों का ऐक्य नहीं होगा फिर तो दोनों की ऐक्य दोनों की एकता ये तभी संभव है जब तुम पदार्थ में कर्तृत्वादी का निषेध करेंगे परमार्थ तो कर्तृत्वादी नहीं है अपितु कल्पित है ये निश्चित होगा अब यत्र तु अस्य अस्व आत्मैव अभूत इस वाक्य की अवतरण टीका है तो इति दर्शन क्रिया कर्मत्व अपि इसवाक्यकी अवतरणीका कंपस्येदर्शनक्रियाकर्मेधापी अवेद्यतयामो इति तो अवेद्य ज्ञान का मतलब हुआ से ज्ञान से जिसका ज्ञान होता है उसका वेद्य रूप से ज्ञान होता है ज्ञाता से अन्य रह करके जो जाना जा रहा है ज्ञान संज्ञान में आ रहा है उसका तो विधिमुख से ज्ञान कराया जा सकता है कि ईदम इतम यह पदार्थ ऐसा है लेकिन जो ग्री रूप है विज्ञाता का स्वरूप ही है उसमें विज्ञेत्व नहीं रहेगा विज्ञात स्वरूप भिन्न विज्ञेत्व इसे यत्र इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्के न कम ये जो वाक्य हैं, यह आत्मा में दर्शन क्रिया कर्मत्व का निषेध कर रहा है दर्शन क्रिया हो गई पश्चेत यहाँ पर प्रकृति भूत दृश्य धातु का अर्थ दर्शन क्रिया है ना? और उस दर्शन क्रिया का कर्म वो हो जाएगा दृश्य दर्शन क्रिया के कर्म को कहा जाता है दृश्य तो इसलिए दर्शन क्रिया कर्म यानी दृश्य और उसका धर्म होगा दृश्यत्व कर्मत्व तो को कहो यानी तो दर्शन क्रिया कर्मत्व शब्द का अर्थ निकलेगा दृश्यत्व तो आत्मा में दृश्यत्व का निषेध निषेधात् में निषेध शब्द का अर्थ निकलेगा और निषेध अभाव निषेध का अर्थ है अभाव तो आत्मा में दृश्यत्व का अभाव होने से भी ये दर्शन क्रिया कर्मत्व निषेधात् का अर्थ निकलेगा आत्मा दृश्यत्व धर्म से रहित होने से आत्मा में दृश्यत्व धर्माभाव होने से भी ये भले ही दृश्य नहीं है तो भी उसका ज्ञान होगा तो जो दृश्य होगा दृश्यत्व धर्म से युक्त होगा उसका तो इदम इथम ऐसा वैद्यतया भान होगा जो दृश्यत्व धर्म से रहित होगा उसका इदम इथम ऐसा वेद्यतया भान नहीं होगा अपितु अवेद्य इसलिए लिखते हैं कि कर्मत्व निषेधात अपनी अवेद्यतया एव आत्मनो ज्ञानम तो अवेद्य रूप से ही आत्मा का ज्ञान होता है तो आत्मनो ज्ञानम इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि यत्र का है? हाँ, तो यत्र इति तो तु अस्य अर्व आत्मैव अभूत कंपसेत इस वाक्य का भी अभिप्राय यह है कि आत्मा को अवेद्यतया ही जाना जा सकता है और जिसको अवेद्यतया जाना जाता है का मतलब स्वयं प्रकाशत्व अनुरूपे न जाना जाएगा और जो स्वयं प्रकाश वस्तु होती है उसका भ्रांति से प्रतीयमान जो स्वरूप है उसका उसका निषेध करने के लिए मात्र प्रयत्न करने की जरूरत है और जो स्वयं भाषमान है उसके ज्ञान के लिए उसका स्वरूप ज्ञापन के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है ऐसा कल बताया था ना एक नियम तो जो साक्षात अपरोक्षतया भाषमान है उसके वह इस प्रकार होगा ऐसा स्वरूप ज्ञापन के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है उसमें अध्यारोपित अर्थ का निषेध करने की निषेध करने के लिए प्रयत्न की जरूरत है और नेति नेति अनंतरम अबाह्यम अस्थूलम अनानु इत्यादि श्रुतियां यही कर रही हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञापन नहीं कर रही है वो स्वयं प्रकाश है अपितु स्वयं प्रकाश आत्मा स्वरूप में अध्या, अध्यारोपित अनात्मा कार्यक्रम संघात का निषेध कर रही है और निषेध करके ही फिर निषेध मात्र का निषेध होने के बाद स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं ही स्फूरित होता है मय के रूप में वो तो जब अनात्मा मात्र का अवेद्य मात्र का आत्मतया निषेध हो जाएगा तो तया आत्मा स्वयं ही स्पूरित होगा इस अभिप्राय से ये कहा कि तत्के न कंपस्यत तो। यह वाक्य बताता है आत्मा का तया ही भान होता है अब आद्यापि च आदि हैं इसका उत्तरण लिखते हैं टीका में टीकाकार हाँ नहीं टीका में टीकाकार एवं आदि इसमें एवं शब्द करते हैं कि निषेधयति इति शेष एवं आदि अपी छ वेद्यम निषेधयति दो पदों का शेष करना जोड़ देना तो ये सब श्रुतियां भी क्या कर रही हैं वेद्यत्वेन रूपेन आत्मा का निषेध कर रही हैं अब वत यथोक्तम इत्यादि जो वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए आत्मनः धर्मवत्तया तस्मात्म कर्तृवादी अशक्यत्वात् प्रमाणन ज्ञात अशक्यवात्धर्मवीते अज्ञान मूलत्वेन भ्रम्वात प्रतीतस्य संसारी प्रतीत वस्तु तो ब्रह्म ऐसा होना चाहिए पर न ऐसा हुआ न आने न पूरा होना चाहिए और फिर न, ने तो ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व मात्रत्वात् मात्रत्वात् ब्रह्म ब्रह्म न्यायेन उपाधि उपाधि ब्रह्मत्वात् भेदे तस्यापि वस्तुतो न्यायन ईश्वर सेनाभा वस्तु किंतु आत्मा एक एव अखंडीकर भिप्रेत्य एवं भूत कथंक्य आत्मन संसार आशंक्य संसारस्य उत्तर अध्याय, आह तो उत्तर अध्याय की पूर्व अध्याय के साथ संगति बताने के लिए ही ये सब चर्चा हुई है ना से नाष्य में तो ये कहते हैं कि द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी होगा वस्तुतः तो आत्म स्वरूप तो हो गया निर्विशेष और एक यह विचार से निष्पन्न हुआ ना। कि आत्मा नत्मा अखंडिक रस एक ही है एक एव ऐसी स्थिति है तो पूर्व पक्षी ने जो पहले कहा था कि तीन आत्मा है जीवात्मा ईश्वर और ब्रह्म ऐसे ऐसी तीन आत्माएं हैं और तीन आत्माओं के रहते हुए आप एक एव आत्मा ऐसा कथन कैसे कर रहे हो तो इस प्रकार की आशंका का पूर्व पक्षी के पहले समाधान हो चुका है यहां पर उपसंहार है एक प्रकार से तो ये बताया जा रहा है कि जीव और ईश्वर में जो आविद्यक अल्पज्ञ अल्प शक्ति मत्तादी विशेषताएं हैं जीव में माया उपाधि को लेकर के परमेश्वर में जो सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति मत्वादि विशेषताएं हैं ये दोनों यदि अविद्या उपाधि और माया उपाधि से विविध तदगत उपहित मात्र का ग्रहण करते हैं तो न तो अविद्या उपहित उपहित का मतलब उपाधि से विविक्त चैतन्य वह अल्पज्ञ अल्पशक्ति भी नहीं है कर्तृत्वादी विशेषता वाला भी नहीं है और माओपाधिक जो चैतन्य है मायारूपी उपाधि में उपही उसमें भी न तो सर्वज्ञत्व है न तो सर्वशक्तिमत्ता है न सर्व है ये सारी विशेषताएं जीव तथा ईश्वर का भेद दिखाने वाली औपाधिक है का मतलब भ्रांति से जीव में सर्वज्ञ संसार प्रतीत हो रहा है अल्पज्ञत्व अल्पकर्तृत्व अल्पशक्तित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये जीव का संसार आविद्यक है और ईश्वर में भी ईश्वरत्व मायिक है माया उपाधि निमित्तक है तो इन दोनों का जीवत्व और ईश्वरत्व को यदि हटा देते हैं, तो जो शेष रहता है वह अखंडिक रस ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही रहता है तो प्रथम अध्याय का जो तात्पर्य विषय है उसी का उपादन करने वाला यह द्वितीय अध्याय होगा द्वितीय अध्याय बताएगा जीव में संसारित्व कल्पित है इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तस्मात् आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवतया प्रमाणे न ज्ञातुम अशक्यवात तस्मात् ही स्वयं अर्थ टीका करने किया कि आत्मन कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रमाणे न ज्ञातुम अशक्यवात ये तस्मात् अर्थ है तो आत्मा कर्तृत्वादि धर्म वाले वाला है ऐसा प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण से निश्चित हुआ आत्मवस्तु शास्त्र एक गम्य है इसलिए आत्मा के विषय में प्रमाण शास्त्र ही माना जाएगा और शास्त्र प्रमाण से यह निश्चित हुआ कि आत्मा कैसी कैसी है कि निर्विशेष है कर्तृत्वादी धर्म से रहित है तो वो शास्त्र स्वयं ही वस्तुतः आत्मा कर्तृत्वादी धर्मवान है ऐसा बताएगा तो स्वयं में ही विरोध होगा ना इसलिए क्या होगा कि प्रमाण से यानी शास्त्र प्रमाण से कर्तृत्वादी धर्म वाली आत्मा है यह निश्चय करना संभव नहीं है या तुम अशक्यवाद फिर अनुभव तो हो रहा है मैं करता हूं मैं भोगता हूं मैं सर अल्पज्ञ हूं अल्पशक्ति हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है व्यवहार में और शास्त्र कहता है शास्त्र से मैं यानी आत्मा कर्तृत्व आदि धर्म वाला ही है यह निश्चित नहीं हो सकता यह निश्चय होना संभव नहीं है परमात्मक निश्चय तो निश्चित है यह मानना होगा कि लौकिक अनुभव जो है अप्रामाणिक है भ्रांति है, मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये अनुभव भ्रांति रूप है इसे आगे कह रहे हैं कि तद धर्मवत्व प्रतीते हे अज्ञान मूलत्व भ्रमत्वाद तो तद धर्मवत्व प्रतीति यानी कर्तृत्वादी धर्मवत्व आत्मनः प्रतीति प्रतीति कहते हैं भान को अनुभव को तो ये जो आत्मा की कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रतीति हो रही है वह भ्रम रूपा है उस प्रतीति में भ्रमत्व है क्यों कहते अज्ञान मूलत्वेन, अज्ञान है अविद्या तो अविद्यामूलक होने से प्रमाण मूलक न होने से और संसारित्वेन प्रतीतस्य प्रतीत वस्तुनो ब्रह्म ये वा, ब्रह्म मातृवात जो संसारित्वेन रूपेण प्रतीत हो रही है वस्तु वो कौन तम पदार्थ तत्वसी वाक्यागत तम पदार्थ प्रतीत हो रहा है किससे आपका आ, संसारित्वेन रूपेण तो मानना होगा कि संसारित्व प्रतीत वस्तुतो वस्तु तो और है वो वस्तुतः यानि शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म तो वस्तुतः ब्रह्म तम पदार्थ संसारित्वेन रूपण यदि प्रतीत होता है तो वह भ्रम है उसकी प्रतीति आगे हैं तो जैसे जीव का संसारित्वन रूपे भान भ्रम है भ्रांति है ऐसे ही ईश्वर का भी ईश्वरत्व रूपेण भान भ्रांति है ये आगे कहते हैं कि आने न्यायेन न्याय कहते हैं युक्ति को तो आने न्याय न का अर्थ निकलेगा अन्य नैव तर्कन युक्त ईश्वर उपाधि से भ्रम्वात तो ईश्वर में सर्वज्ञवादी जो उपाधि कल्पित धर्म है वे उन धर्मों का भान ईश्वर में सर्वज्ञवादी रूपे न भान ये भी वैसा ही भ्रम है जैसा जीव का अल्पज्ञवादी धर्मवत्तया ज्ञान भ्रम है तो भ्रम होने से और ईश्वर का ब्रह्म से एवं जीव का भी ब्रह्म से भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से और जीव ईश्वर का भी परस्पर भेद ज्ञापक पूर्व पक्षी ने क्या बताया था कि अल्पज्ञत्वादि विशेषता वाला जीव है स्वर्वज्ञवादी विशेषता वाला ईश्वर है इसलिए दोनों का ऐक्य हो नहीं सकता ये दोनों भिन्न है और ये दोनों भी अल्पज्ञत्व स्वर्वज्ञत्वादि विशेषता वाले हो गए का मतलब सभी सविशेष है तो ब्रह्म से भी भिन्न है ब्रह्म तो निर्विशेष है तो निर्विशेष ब्रह्म के साथ जीव ईश्वर का भी अभेद नहीं हो सकता पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रह्म निर्विशेष तथा जीव और ईश्वर सविशेष होने से इसीलिए तीन आत्मा पूर्व पक्षी बता रहे थे अब जो जीव और ईश्वर में विशेषता है वह पारमार्थिक नहीं है कल्पित है ये सिद्ध होगा तो पारमार्थिक जीव और ईश्वर का भी निर्विशेष सिद्ध होगा ना तो जीव ईश्वर भी निर्विशेष और ब्रह्म तो निर्विशेष है तो एक हो जाएंगे एक होने से यानी इन, इनका ऐक्य होने से हमने जो शुरू में कहा कि परमार्थत आत्मा एक ही है ये उचित ही है ये सिद्ध हो जाएगा ना इसी अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि भेदे माना भावातो जो आरोपित धर्म वाले जीव ईश्वर हैं उनका पारमार्थिक भेद औपाधिक भेद होने पर भी पारमार्थिक भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से वास्तविक भेद बताने वाला प्रमाण न होने से तस्यापि वस्तु तो ब्रह्म मातृत्वात्त तो तस्यापि यानी ईश्वरश्या वस्तुतः ब्रह्म मातृवात तो जीव भी ब्रह्मरूप हो गया ईश्वर भी ब्रह्मरूप हुआ इसलिए कहते न त्रय आत्मा न तो तीन आत्माएं नहीं है किंतु आत्मा एक अखंड एक रस तो आत्मा एक ही है और अखंड है का मतलब अपरिछिन्न है एक रूप है इति अभिप्रेत्य इसे ध्यान में रख करके एवं भूत कथम संसार प्रती इति आशंक तो जो एवं भूत है का मतलब निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है उसमें संसार प्रतीति कैसे होगी ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा येदी जो कर्तृत्वादी संसार से रहित है तो उसकी कर्तृत्वादि संसार वतया प्रतीति कैसे हो रही है ये पूर्व पक्षी यदि पूछते हैं तो कहेंगे भ्रांति से ये आगे कह रहे हैं कि आत्मन संसार से अज्ञानत औपाधिकव उत्तर अध्याय संगति उपयोगी तया आह तो आत्मा में जो संसार है वह औपाधिक है का मतलब कल्पित है कौन उपाधि है तो अज्ञान यानी अविद्या तो अविद्या रूप उप उपाधि से कल्पित संसारित्व है आत्मा का इसे बताया जा रहा है द्वितीय अध्याय की प्रथम अध्याय के साथ संगति का कथन करने के लिए संगति इति आहो ये है भाष्य में कि यावद अयम यथोक्त इम आत्मा न वेति तावद तबदय बाह्य अनित्य दृष्टि नित्यदृष्टिलक्षण उपाधि उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य उपाधि उपाधिमेदाधर्मा मनम ब्रह्मादी स्तंभपर्यु देवतीर्यं नरस्थावरेशन पुनः पुनः आवर्तमानो काम कर्म वशात तो अयम आवर्तम अवद्या न वेति तावद अयम संसरती ऐसा अनु करिए कि तावद अयम संसरती तब तक वह संसारी ही बना रहता है कब तक तो कहते हैं जब तक यथोक्तम इम आत्मान न व्यक्ति यथोक्त आत्मा है स्वरूप आत्मा कर्तृत्वादी संसार धर्म रहित आत्मा तो निर्विशेष आत्मा का मैं के रूप में स्पुरन हमेशा हमेशा के लिए जब तक इसे नहीं होता तब तक यह संसरती और एक बार स, स, नहीं संसार उसका संसार का अर्थ है जन्म मरण और एक बार मात्र जन्मता है, मरता है ऐसा नहीं आवर्तमान कहा है मतलब घूमता ही रहता है कई बार जन्म मरण होते हैं ब्रह्मादि स्थावरांत योनियों में इसका निमित्त क्या हो रहा है तो कहते बाह्य धर्मान बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधि आत्मत्वेन उपेत्यो। तो बाह्य अनित्य दृष्टि शब्द से लेना अंतकरण को बाह्य अनित्य दृष्टि है जिसका परिणाम किसका परिणाम है अंतकरण का इसलिए बाह्य अनित्य दृष्टि शब्द से अंतकरण को लीजिए यानी सूक्ष्म शरीर को लीजिए और इस सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को आत्मत्वेन उपेत्य तो सूक्ष्म शरीर को ही मैं मान लेता है मुख्य रूप से अंतकरण को मैं मान लिया और फिर इंद्रियों को अपने उपकरण मान लिए ज्ञान के साधन मान लिए तो ये सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि वाला अपने आप को समझ लेता है इससे क्या होता है फिर तो कहते अविद्या उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमान तो उपाधि जो अंतकरण है और शरीरादि है उनके जो धर्म है मनुष्यत्वादि और सुखित्व दुखित्वादि इनको आत्मनो मन्यमान जिस उपाधि के साथ तादात्म्य अभिमान करता है जिस अनात्म उपाधि को आत्म रूप से ग्रहण कर लेता है उस आत्मरूप से गृहित अनात्मा के धर्म भी अपने समझ लेता है अपने में आरोपित करके मान लेता है कि इन धर्मों वाला मैं हूं तो मन्य मान ब्रह्मादि स्तंभ तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ नाम की जो चौरासी लाख प्रकार की योनि में निकृष्ट योनि है उसमें तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत य स्पष्टीकरण करते हुए कहते देव तीर्यं स्थावरेशु ये सब योनिया है इनमें पुनः पुनः आवर्तमान तो बार बार जन्मता है मरता है अविद्या काम कर्म वशात संसरती तो अविद्या काम और कर्म यही उसके जन्म मरण रूप संसार के हेतु है तो इन अविद्या काम कर्म रूप संसार के हेतु के वशीभूत हुआ यह बार बार इन ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत योनियों में घूम रहा का मतलब संसार अविद्या कल्पित है और उस अविद्या कल्पित संसार की निवृत्ति के लिए वेदांत शास्त्र है वो कैसे निवृत्ति करेगा तो नेति नेति इत्यादि से जितनी भी अनात्मा रूप उपाधि है आत्मत्वेन रूपेन न उनका आत्मत्वेन रूपेन न निषेध करते हुए नेति नेति कार्य कारण रूप उपाधि अनात्मा है उसे नेति नेति कहेगा कि तुम कार्य रूप नहीं हो और अविद्या को कहेगा कि तुम कारण रूप अविद्या भी नहीं हो अपितु कार्य कारणातीत इन दोनों का साक्षी हो कार्य कारण से भिन्न अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् इत्यादि श्रुतिया ही बता रही है तो इस प्रकार ये अध्यारोप दिखाने के लिए द्वितीय अध्याय है और अपवाद अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपना करके उसके पारमार्थिक स्वरूप को जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय है उसका ज्ञापन होगा अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से द्वितीय अध्याय में द्वितीय और तृतीय अध्याय में ये बात यहां पर कही गई अब स एवं संसरन इत्यादि वाक्य है आपके इसका अवतरण द्वितीय अध्याय के यानी उत्तर ग्रंथ का अवतरण है उत्तर ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध कथन उपयोगी विचार समाप्त हो गया अब उत्तर ग्रंथ का अवतरण है यह एवं संसरण इत्यादि इसके अवतरण टीका को देखिए। एवं देखिएध्यापवादाभ्या आत्मतत्व निरूप्य उत्त आत्मतत्व वैराग्यम हेतु तदर्थ जीवावस्था प्रपंचयन अर्थातो तस्य इति इति शरीरो अवतारयन् स तो अर्थ तस्यावसथा इति ये भूमिका है पांचवे अध्याय के अवतरण अवतरण के लिए तो पांचवा अध्याय कौन सा है दूसरे अध्याय का ही नाम है पांचवा अध्याय दूसरा पांचवा कैसे होगा तो उपनिषद क्रम से दूसरा और ये जहां आया है मूल वेद में उसमें है इन कुल छे अध्याय इसमें तीन है ना इसमें तीन अध्याय है तो तीन अध्याय पहले कर्म कांड के हैं कर्म और उपासना के और इसलिए वहां के चौथे अध्याय को कहा जाएगा यहां का पहला अध्याय द्वितीय अध्याय हो जाएगा पांचवा अध्याय तो अध्यारूप अपवादाभ्याम आत्मतत्वम निरूपय अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से आत्मतत्व का निरूपण हो गया अब उक्त आत्मतत्व ज्ञाने वैराग्यम हेतु उक्त जो आत्मतत्व है निर्विशेष ब्रह्मरूप आत्मतत्व का बोध वैराग्यवान को होता है इसलिए वैराग्य को माना जाएगा बोध का हेतु वैराग्य इसलिए विवेक चुड़ामी में आता है ना वैराग्य हेतु फलम बोध वैराग्य का फल है बोध यानी तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान का हेतु है वैराग्य इति तदर्थम तदर्थम यानी तो वैराग्या तो वैराग्य किससे संसार से तो संसार से वैराग्य के लिए जीव, जीवावस्था प्रपंचयन जीव की अवस्थाओं का स्पष्टीकरण करते हुए क्या किया जा रहा है तो कहते अर्थात तस्य त्रय आवस्था इति उपक्षिप्तम शरीर त्रय च और ये जो तस्त्र आएगा मूल में इसी अध्याय में तस्त्र आवसथा इसके द्वारा बताई गई जो इसके द्वारा बताए गए जो आवसत शब्दित तो शरीर त्रय हैं इन शरीर त्रय का भी स्पष्टीकरण करने के लिए पंचम अध्याय का अवतरण लिखते हुए भगवान भाष्यकार भगवान्ष्यकार करोति तो पंचम अध्याय के अवतरण में ये भूमिका भाष्य है स एवं संसरन उपात्त तेजती त्यक्त्वा अन्यम उपादते तो स यानी जीवात्मा एवं संसरण यानी अविद्या काम कर्म वशीभूत एवं शब्द से लेना वशीभूत होने से संसरण यानी जन्म मरण के चक्र में पड़ा है यही संसरण है तो उपात देहद्रीय संघातम तेजती उपात्त कहते हैं आत्मत्विय अनुरूपे नही जो वर्तमान शरीर है इसे छोड़ देता है शरीर को स्थूल शरीर को और फिर देह इंद्रिय संघातम खाली शरीर को नहीं छोड़ता देह और इंद्रिय के समूह को छोड़ता है तो इंद्रिय को छोड़ेगा तो फिर दूसरे शरीर में जाएगा तो इंद्रिया नहीं रहेगी क्या उसके पास हाँ तो देह इंद्रिय संघात को छोड़ता है कह रहे हैं भाष्कर भगवान तो इसलिए इंद्रिय शब्द से लेना इंद्रिय गोलकों को इंद्रिय गोलकों को छोड़ता है इंद्रिय शब्द से इंद्रिय को तो साथ में ले जाता है वो तत्व है ना इसलिए पंद्रहवे अध्याय में कहा गीता में शरीर यद आपनोति युत्क्र मतीश्वर गृहीत वायुर्गंधा इवा स मनसष्टा इंद्रिया प्रकृति स्थानी यहाँ प्रकृति शब्द से कह, कहे गए हैं गोलक प्रकृतिस्थ जो छे इंद्रिया है यानी गोलक में स्थित जो छे इंद्रिया है उन गोलकों को यहां इंद्रिय शब्द से लेना तत्त इंद्रिय का गोलक इंद्रिय शब्द से लिया जा रहा है और देह क्या है तो इंद्रिय संघात यानी इंद्रियों के गोलकों का समूह है इंद्रिय गोलक समूह का नाम ही देह है और इस देह को छोड़ता है इसलिए गीता में शरीरम शब्द का प्रयोग किया है शरीरम यद वो यज्ञापीकर मतीश्वर तो इसलिए ऐसा लगा दो देह रूप इंद्रिय संघात रूप जो देह है ऐसा समास होगा उसको छोड़ देता है वर्तमान शरीर को जब प्रारब्ध पूरा होता है तो और त्यक्त्वा अन्यम उपादत् छोड़ता है तो फिर मुक्त ही हो जाता है विधेय हो जाता है ऐसा नहीं है कहते अन्यम उपादत् वर्तमान को छोड़ता है भावी शरीर का मय के रूप में ग्रहण कर लेता है अरे ऐसा एक बार दो बार नहीं होता है अभी तू बार बार होता है इसलिए कहते हैं पुनः पुनः एवं ये व एव नदी स्रोतोवत जन्म मरण प्रबंध वर्तमाना हा। भी ही भी वर्तते इति अविच्छेद वर्तमान दर्षयन दर्शयन् वर्तम्थ दर्शयन्ति आह श्रुति हेतु तो बार बार इन शरीरों को छोड़ता है और उत्तर-उत्तर शरीरों को ग्रहण करता है और यह अविच्छिन्न रूप से चल रहा है कैसे तो कहते नदी स्रोतवत स्रोत शब्द का अर्थ है प्रवाह तो नदी का प्रवाह जैसे निरंतर चलता रहता है ऐसे ये जन्म मरण का प्रवाह भी चल रहा है तो जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदे न वर्तमान है तो इसी प्रवाह में बह रहा है तो बहते समय कहा होकर के इसको जाना पड़ता है तो कहते का भी अवस्था भी ही वर्तते तो जन्म मरण लेते समय संसार में भटकते हुए कौनसी कौनसी अवस्थाओं से वह गुजरता है इसे दिखाते हुए इति एतम अर्थम दर्शयती ये श्रुति का विशेषण है दर्शयती श्रुति आह बताती है क्या श्रुति आह वैराग्य हेतो वैराग्य के लिए ये बताती है वैराग्य हे तो श्रुति आह कि ये जीव का जन्म मरण रूप संसार में रहते हुए क्या क्या अवस्थाएं जीव के सामने आती हैं वो सब बताने के लिए श्रुति है तो ये जो वैराग्य हेतु का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार अच्छा थोड़ा और भी है हाँ। स एवं के बाद में टीका में तो और भी आया है ना, यावद अयम वा उत्तर अध्याय से भूमिका और इदानिम अध्यायम अवतारयती स एवमिति एवं स एवं इसका दो प्रकार से अवतरण हुआ इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल